द्रं कर्णे भी श्रृण देवा भज्रम पश्येक्ष स्थिरंगे स्पष्ट्वाशस्तर्भ्यशे पते तलायु शाँति शांति शाँति अथर्वेदी मंडुक्यि का अद्वैत प्रकरण के पंचम कारिका पर विचार चल रहा है यहाँ इसमें कहा अगर आत्मा एक ही है एक शंका आ जाती है तो फिर सभी शरीरों में एक ही आत्मा है वेदांत मत में तो एक के सुखी दुखी होने पर सबके सुखी दुखी होना एक के जन्म मृत्यु आदि में सबके जन्म मृत्यु आपत्तियां हैं तब उसका उत्तर दिया है कारिका में दिया है यथा एकस्म घटा का न सर्वे संतोष के तद्व जी राशादेवी कहा जैसे अनेक घटाकाश बन गए उपाधि के कारण आकाश एक ही है फिर भी अब अनेक हो गए उपाधि भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न भिन उपाधि होने से वो आकाश भी अलग अलग हो रखे हैं औपाधिक भेद है उस स्थिति में एक जो घट के भीतर में मिट्टी भर दी किसी ने धूल भर दिया अथवा अग्नि जलादि धुआं से युक्त हो गया तो सारे के सारे नहीं होते हैं ठीक इसी प्रकार एक ही आत्मा मानने पर भी औपादिक भेद से जन्म मरण की व्यवस्था सुख दुखादी व्यवस्था सब सिद्ध हो जाती है यह सिद्धांति का कहना है उसके लिए अनेक मानने की आवश्यकता नहीं सांख्य लोग अनेक आत्मा मानते हैं ये व्यवस्था नहीं बन पाती है जन्म मृत्यु आदि की व्यवस्था एक आत्मा में नहीं बन पा रही है सुख दुखादि व्यवस्था नहीं बन पाती इसलिए अनेक आत्मा वो वास्तविक मानते हैं इतना भेद है। हम भी मानते हैं औपाधिक भेद मानते हैं हम वो वास्तविक भेद मानते आत्मा इतना ही है तो यही ना सर्वे जैसे एक संप्रद के भीतर में अग्नि जला धुआं से भर गया घटाकाश गट, अथवा मिट्टी भर दी घटाकाश भर गया तो सारे घटाकाश नहीं भरे जाते हैं उसी प्रकार एक जीव में सुख दुखाधि होने पर दूसरे जीवों में हो नहीं सकते क्यों उपाधि भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न उपाधि है अंतकरण सबका अलग अलग है ये बोल बोल रहे थे इसी में कुछ भाष्य हो गया था आगे भाष्य में शंकाएं उठाई टीका में करके टीका में शंका है मैंने दो पक्ष सिद्धांत ने पूछा था कि एकात्म में सांकर एकस्मिन जीवे व्यवस्थित ने सुखादिना जीवांतराणाम तद्वत तुम सार पूर्वादि ने कहा था आत्मा मानने पर सुख दुखादि का सांकर्य हो जाएगा जब मृत्यु आदि का भी सांकर्य होगा मैंने एक का होने पर सबका होना तो सिद्धांत ने पूछा था ठीक है मैं, मैं कि टीका में किम एकात्म ये जो एकात्मवाद में हमारे सिद्धांत में सांकर्य क्या है सुख दुखादि का जन्मवृत्ति आदि का क्या मानते हो कि एकस्म जीवे व्यवस्थित न सुखादि न जीवांतर तत्व एक जीव में व्यवस्थित जो सुख दुखादि जो भी होगा वो अन्य में भी सुख दुखादि होना ऐसा कहा जाता था। है उसका अर्थ सांकर अथवा किम बा सर्वोपाधिशु आत्माइक्या या सारे उपाधियों में एक ही आत्मा होने के वजह से एक के सुख दुख होने से सभी सुखी होने क्या मानना चाहते हो ऐसे स्वरूप सर्व सुखादी उसके स्वरूप एक ही है एक के सुख दुखी होने पर सब में होगा ये दो में से क्या तुम्हारा प्रश्न है ऐसा कहा था तो उसमें प्रथम पक्ष का तो खंडन कर दिया प्रथम पक्ष क्या था एक जीव के व्यवस्थित में सुखादि जो एक जीव में बैठे हुए हैं तो सभी जीव हो जाएंगे जो व्यवस्था औपाधि व्यस्त से व्यवस्था हट जाती है जैसे घटाकाश अनेक रूप में दिखा दे रहे हैं उपाधि काल में एक घटाकाश रजो धुमादि के द्वारा युक्त तो होने पर सब नहीं होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी शरीर उपाधि अंतग्रहण उपाधि भिन्न भिन्न है उस कारण से एक जीव में सुख दुखादि होने पर सबको नहीं हो सकते औपाधिक भेद को लेकर के सुख दुखादि व्यवस्था बन जाएगी वास्तविक माननी आवश्यकता नहीं पहला पक्ष तो गया अब दूसरा पक्ष कहना चाहते हैं ठीक है? मैं कहा आत्मा सर्वत्र एकत्वा स्वरूप सर्व सुखादी मत ये द्वितीय पक्षम विवक्षण आसंक है कोई प्रश्न करे सांख्य हो चाहे वैशेषिक हो प्रश्न करेगी आत्मा आपके मत में एक है हमारे मत में तो अनेक है चाहे वैशेषिक हो अनेक आत्मवादी है चाहे सांख्य हो भी अनेक आत्मवादी है किन्तु वेदांति एकात्मवादी है तो आत्मा आत्म सर्वत्र एकत्वाद जितने भी उपाधि हैं आत्मा तो वही है ना आपके मत मतलब एक ही सभी उपाधियों में एक ही आत्मा है सर्वत्र एकत्वाद तस्व स्वरूपेणो सर्व सुखादि मतव इसलिए उस आत्मा में स्वरूप सारे सुखादि धर्म उस, जो सुख दुखादि जिन जिनमें आ गया उसी का माना जाएगा इतनी दिव्य पक्षम विपक्षण आशंक ऐसा दूसरा पक्ष को गुरुवादी लेना चाहता है शंका उठाता है ननू करके गुर्वादी ने कहा ननू एक एव आत्मा आपके मत में तो एक ही आत्मा है ना हा आपके मत में एक ही आत्मा है वेदांत में सिद्धांत कहते बाढ़ ठीक हमारे मत में एक ही आत्मा है हमने नहीं कहते अनेक आत्मा है अद्वितीय है एक ही आत्मा है ननु न श्रुतम तो या आकाशवत सर्वसंग्रति से एक एव आत्मा सिद्धांति कहते तुमने ये नहीं सुना जैसे आकाश सर्वत्र एक है इसी प्रकार सभी शरीरों में एक ही आत्मा है हमारे मत तो यही है ये कहा था इसके टीका के साथ देखते चले सर्वत्र आत्मा का तुम उत्तम अंगीकर होती है तो सर्वत्र आत्मा इसमें एकता है एक ही आत्मा है इसको स्वीकार करते हैं तो पर दोष आने की संभावना है एक आत्मा बाद में क्या होगा एक में सुख दुखादि होने पर सभी सुख दुखादि होने की प्रसति होगी उसका निराकरण करेंगे आगे हम कहा ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम मानते हैं इस बात को एक ही आत्मा हमारी है ठीक है तब एकत्व तो उपपत्ति शून्य कथम अंगीकृतम इतिहास एकत्व तो कैसे मान लिया आपने युक्ति संगत नहीं है उपपत्ति शून्य रहित है युक्ति रहित तो है एकत्व मानना अनेक मानने पर ही सकती है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि अनेक आत्मा है आत्मा अनेक घुए बिना यह व्यवस्था बन नहीं पाती अर्थापत्ति प्रमाण बता रहा है या युक्ति ने आपके पास एक आत्मा है तो एक के सुखी दुख होने पर सब हो जाना चाहिए क्यों नहीं होता तर करता करता एक सुनने में कथम अंगीकृत जो एकत्व है आत्मा ही आत्मिकत्व युक्ति रहित है पूर्वादि पूर्वाधिकारा कैसे आपने स्वीकार किया यदि असंख्या ऐसे शख्या में कहा अरे भाई तुमने नहीं सुना सिद्धांत ननो ये सिद्धांति का ननू है ननु। न सुतम तो यह आकाशवत सर्व संगात एक एक आत्मा है ये तुमने नहीं सुना सभी संगातों में एक ही आत्मा है भिन्न भिन्न नहीं है जैसे जितने घट हैं एक ही आकाश है भिन्न भिन्न आकाश नहीं है उसमें वो भिन्नत्व तो व्यवहार घट के कारण है इसी प्रकार जितने भी शरीर हैं चौरास लाख योन सब में आत्मा एक ही है उपाधि भिन्न भिन्न होने से भिन्न बुद्धि हो रही है वास्तविक ना उपाधि कहती है वास्तविक एक ही आत्मा है जितने भी घट बनेंगे कोई आकाश एक ही आकाश तो है सब में। तो अवसर भिन्न भिन्न होने से भिन्न आकाश की बातें चल रही है, तो में है? ने कहा ठीक है मैं आगे यदि सर्वत्र एक नियतम इश्य थे तरी त्र तुखित्व दुखित्व चकम व्यवस्था सिद्धि चौधरी पूर्वादी शंका उठाता है क्या यदि सर्वत्र एकत्मत नियत रूप से एक ही आत्मा मानोगे सर्वत्र संघातों में सारे शरीर में एक ही आत्मा है ऐसा मानने पर सिद्धांतिकों पर में शंका उठा रहा है गुर्वाद यदि वेदांति ना वेदांति के द्वारा ऐसा स्वीकार इस किया जाता है तरी तब तो तत्र तत्र सुखित दुखित एक सुखी और एक दुखी हो रहा है एक रो रहा है हंस रहा है सुखी दुखी उस स्थानों पर भिन्न भिन्न शरीरों में सुखित्व दुखित्व आदि जो दिख रहे हैं तो तस्व एक प्राप्त आत्मा एक ही है वही आत्मा को प्राप्त हुआ सुख दुख सारा सुखित दुखित आत्मा आत्म के मत एक है हमारे यहाँ तो भिन्न भिन्न आत्मा एक सुखी होता है दूसरा दुखी होता है।, है चलता है हम अनेक आत्मवादी हैं है वो क्या वैश्य को बोलेंगे वो तो कहते हैं यदि सर्वत्र एक नियतम ईश्चित है यदि ऐसा स्वीकार किया कि सभी शरीरों में एक ही आत्म स्वीकार किया जाता है आपके द्वारा तरह तब तो तात्रा तात्रा जो सुखित तो तो उस उपाधि में हो रही है सुखित्व दुखित्व आदि व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी जन्म मृत्यु आदि व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी यदि चौदह थी यही कहा प्रश्न करता है ये यही कहना चाहते है इधर छह भी टिप्पणी थी सर्वत्र एक तो, अनेक स्वकर्म अने इस वाक्य के द्वारा स्वकर्मजन्य देह भेदेश देखो शरीर भेद अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल है यह अपना जो कर्म से जन्य जो शरीर है पूर्व कर्म प्रारभ कर्म से बना हुआ है पूर्व कर्म से इन शरीर विशेष में आत्मा अभेदो मयापीश आत्मा अभेद मेरे द्वारा माना जाता है ये आगे व्यवस्था दो नंबर की टिप्पणी क्या व्यवस्था है कहा एक युगप विरुद्ध अनेक धर्म धर्म अनाश्रयमो व्यवस्था एक ही व्यक्ति में विरोधी एक ही काल में विरोधी अनेक धर्म का आश्रय होना संभव नहीं है और यहां एक ही आत्मा मानेंगे तो सुख दुखादि जो विरोधी धर्म है एक साथ एक ही आत्मा में बारी बारी से तो हो सकता है कभी सुखी कभी दुखी किंतु एक काल में एक ही काल में एक ही व्यक्ति में विरुद्ध धर्म जो सुख और दुख जन्म और मृत्यु ये जो असिद्धि है ये कहा पूर्वादी बोलता है एक कस्य एक आत्मा मानने पर योगपत में एक साथ विरुद्ध जो अनेक धर्म है सुख दुख आदि धर्म विरुद्ध धर्म है एक काल में होना संभव नहीं एक व्यक्ति में विरुद्ध धर्म अनाश्रयित्व निर्मा व्यवस्था आश्रय नहीं होना चाहिए ऐसे जो व्यवस्था के विरुद्ध हो गए व्यवस्था तद अनुपत्ति ये व्यवस्था की अनुपत्ति होगी ये पूर्वादि का कथन है अशिधि का चौदह यदि करके पूर्वादी बोलता है यदि भाष्य में कहा यदि एक आत्मा यदि आत्मा एक ही है तभी तब तो सर्वत्र सुखी दुखी चभी शरीरों में जो सुख दुख आदि जो होगा उसी का मानना होगा ना विरुद्ध धर्म से आक्रांतित हो जाएगा यही काल में ये ये प्रशक्ति होगी कहा टीका मैं आत्मस्वरूप्री कल्पित भेदात् व्यवस्था सिद्धि यह सिद्धांति कहते हैं आत्म स्वरूप सर्वत्र एक होने पर भी कल्पित भेद जैसे आकाश एक ही होने पर भी कल्पित भेद कटा आकाश कल्पित भेद के द्वारा व्यवस्था हो जाती है एक में रजो धुमादि से युक्त होने पर सब रजो धुमादी से युक्त नहीं होती सभी घटाकाश कल्पित भेद उपाधि के कारण से भेद माना आत्मा तो एक ही आकाश एक ही है वहां ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वरूप से सर्वत्र एकदारे शरीरों में आत्मा एक ही आत्मा है वेदांत सारा सर्वत्र एक वाणी पर भी कल्पित भेदात कल्पित भेद है क्यों उपाधि भिन्न भिन्न भिन है सभी शरीरों में उस उपाधि के कारण से आत्मभेद सिद्ध हो रहा है दिख, दिख पड़ रहा प्रतीत हो रहा वास्तव में आत्मभेद नहीं तो कल्पित भेद को लेकर के व्यवस्था हो जाएगी कौन व्यवस्था जन्म मरण सुखित दुखित्व आदि व्यवस्था बन जाएगी कल्पित भेद को लेकर सिद्धि यदि प्रत्यय ऐसा स्वीकार करके सिद्धांत कहते हैं कि किम एक वैशेषिक आदिप आद्यम प्रत्यय ये जो प्रश्न है कि एक आत्म बाद में सुख दुख आदि व्यवस्था नहीं बनती है करके जो आक्षेप है ये सांख्य का प्रश्न है आक्षेप वैशेषिक आदि का नई आदि का है वैशेषिक का है कणाद का है कष है ये विकल्प के आद्यम प्रत्याह पहला पक्ष सांखे यदि सांखे का है तो ये प्रश्न नहीं कर सकता सांखे ऐसा प्रश्न कर नहीं सकता क्यों आत्मा में सुख दुख मानता ही नहीं वो और ये एक के सुखी होने पर सब सुखी हो जाएंगे सांखे कैसे बोलेगा आत्मा में सुख दुख उनके सिद्धांत में है ही नहीं तो आप सिद्धांत में चले जाएंगे सांख्य बोल नहीं सकता ये कहां जा रहे एक के सुखी दुखी होने पर सब सुखी दुखी हो जाएगी बोल रहा है उनके मत में सुख दुख आत्मा का धर्म नहीं है सांख्य सिद्धांत तो सांख्य का प्रश्न हो नहीं सकता यही कहना जा रहे हैं आत्मस्वरूप से सर्वत्र इत्यादि हो गया वैशेषिक अच्छा। का है, है ऐसा विकल्प करके सिद्धांति पहले वाला पक्ष का खंडन करतेख्य का प्रश्न तो हो नहीं सकता है क्यों आत्मा भी सुख दुख मानते नहीं है सुखित दुखित व्यवस्था नहीं बनेगी करके बोला जा रहा है का प्रश्न हो नहीं सकता तीन की टिप्पणी शाखा मूला अवचेदादी विरुद्ध देखो एक वृक्ष है फिर भी वहां पर संयोग का भेद भिन्न भिन्न हो जाता है कपी कपि का संयोग कभी शाखा में होगा कभी मूल में होगा बंदर कभी मूल में बैठेगा कभी वहां भिन्न भिन्न व्यवस्था बन जाती है एक ही में शाखा मूल आदि अवच्छेदक भिन्न भिन्न होने से भिन्न-भिन्न माना जाता है वहां शाखा और कपि का संयोग अलग और मूल और कपि का संयोग अलग ऐसा माना जाता है ठीक ऐसे कहा वृक्ष एकत्व भी यहां भी आत्मा एक होने पर भी वो अवच्छेदक भिन्न भिन्न है शरीर आदि भिन्न भिन्न है इसलिए जन्म मृत्यु आदि व्यवस्था सुख दुख आदि व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं इसके लिए दृष्टान दे रहे हैं टिप्पणी में वृक्ष एकत्व एक ही वृक्ष में अनेक भेद सिद्ध हो जाता है क्यों अवसेदक भिन्न में एक शाखा है एक मूल है ऐसा भिन्न भिन्न हो जाता है वृक्ष एकत्व भी शाखा मूल आदि अवशेदक भेद हुआ मानी कभी शाखा में संयोग दिखाई पड़ेगा कभी मूल में दिखाई जड़ में दिखाई पड़ेगा इस भेद से संयोग तद अभाव विरुद्ध दो धर्म एक साथ दिखाई पड़ते एक ही वृक्ष में कौन संयोग और संयुक्त अभाव शाखा में समय हो तो मूल में अभाव और मूल में समय हो तो शाखा में अभाव विरुद्ध धर्म एक ही में दिख रहा है तो आत्मा में भी दिखने में क्या आपत्ति है ये कह रहे हैं संयोग तदभाव आदि विरुद्ध धर्म व्यवस्था बद ऐसी व्यवस्था हो जाती है ना ये कहा तीन के टिप्पणी में आत्मस्वरूप से सर्वत्र एक कल्पित भेद वो जो वृक्ष में जो संयोग का भेद दिया है वह कल्प काल, काल्पनिक भेद है मूला मूलावच्छेन भेद वचन सांखावच्छे नो लेता लिया जाता है काल्पनिक होता है वैसे काल्पनिक भेद को लेकर के जन्म सब बन जाती है कोई आपत्ति नहीं सिद्धांति का कहना है तो इसके किसका प्रश्न हो सकता है आक्षेप ये कहा न सांख्य ये सिद्धांति कहते हैं न इधम सांख्य ज्योतिम संभद सांख्य सांख्य समय प्रश्न तो हो नहीं सकता क्यों सांख्यों ने आत्मा में सुख दुख माना ही नहीं है सुख दुख संबंधी प्रश्न कर रहे हैं आत्मा एक होने पर सर्वत्र सुखित तो दुखित तो जहां आ रहा है सब आत्मा का ही मानना पड़ेगा वो तो आत्मा में सुख दुख आत्मा का धर्म मानता ही नहीं सांख्य निर्लेप मानता कहा सुख कहा दुख आत्मा में सांख्य का प्रश्न हो नहीं सकता है भाष्य और बोलते नहीं सांख्य आत्मन सुख दुखादि सांख्य कभी भी नहीं इच्छा नहीं करता मानता नहीं क्या आत्मा में सुख दुखादि धर्म नहीं मानता सुख दुखादि नहीं मानता नहीं सांख्य आत्मे सुख दुखादि नहींच्छा सुख दुखादिमान आत्मा को नहीं मानता वो बुद्धि समवाय अभिवाद सुख दुखादि बुद्धि के धर्म मानता है वो बुद्धि में समवाय मानता है संबंध मानता है सुख दुखादि का संबंध कहां बुद्धि में मानता है महत्व में मानता है आत्मा में नहीं मानता और यह आत्मा में सुख दुख संबंधी प्रश्न है इसका मतलब सांख्य का हो नहीं सकता ये कहा, ठीक किंचात्मक दूषित सांखे ना तद भेदो अभी को ये दूसरी बात यह भी है जो आएका, एकात्म तो यदि सांख्य दूषित कर रहा हो अद्वैतवाद को एक आत्म दूषित करता हो तो स्थिति में सांघिक के द्वारा तद भेदत आत्मभेद स्वीकार किया जाएगा आत्मभेद स्वीकार किया जाएगा स्वीकार होगा सच न अभिवगतम शक्य थे आत्मभेद सिद्ध करना संभव नहीं स्वीकार करना संभव नहीं क्यों तर्माना अभाव आत्मभेद सिद्ध करने में प्रमाण नहीं मिलेगा जो जन्म मृत्यु आदि व्यवस्था है औपाधि भेद से हो जाता है इतिहास नौ के वास्तव कहा वो क्या है आत्मा भेद क्या होता है उनके यहां उपलब्धि स्वरूप मात्र को आत्मा मानते हैं सांख्य लोग ये भाष्य में कह रहे हैं वहां उपलब्धि में कोई भेद होगा क्या नहीं हो सकता न उपलब्धि स्वरूप से आत्मनो भेद कल्पना में प्रमाणावस्थी सांख्य लोग उपलब्धि स्वरूप मानते हैं आत्मा को तो उसमें भेद की कल्पना करने कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आत्मभेद मानने में एक आवास्य में न उपलब्धि स्वरूप आत्मनो सांख्य मत में आत्मा उपलब्धि स्वरूप है उस आत्मा में भेद की कल्पना में प्रमाण नहीं है ठीक है। प्रधानम ही कस्यचि भोगम अपुष विशेष इष्यते तच पुरुष तेन अर्थापत्य पुरुष अर्थापत्या सिद्धति सिद्ध्यंख्य सिद्ध कर, संका करता महाराज प्रधान जो भोग और अपवर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहा है पुरुष भेद किसी को भोग देना है किसी को मोक्ष देना है तो अगर पुरुष ना भेदेद न होते हुआ प्रधान तो भोग किसी को भोग किसी को मोक्ष देना है तो आत्मभेद के बिना भोगापर्ग कैसे सिद्ध होगा ये पूर्वादी संकट सांख्यो प्रधान है संकट प्रधानम जो प्रधान प्रकृति को प्रधान शब्द से बोलते हैं वो लोग प्रधानमंत्री कश्यचित भोगम किसी को तो भोग देना है उसने और अपवर्गम तो कश्यचित और दूसरे को अपवर्ग मोक्ष देना है दो पुरुषार्थ है, है उसने अच्छा कैसे आदर ऐसे धारण करता हुआ जो प्रधान है वो पुरुष विशेषम इष्य वो पुरुष विशेष चाहेगा अनेक पुरुष चाहेगा नहीं तो एक ही होगा तो कहा बन भोग और कहा मोक्ष व्यवस्था नहीं बन पाती है पुरुष भेदा और जो भोग और मोक्ष अपवर्ग है दोनों यदि पुरुष में भेद न हो एक ही हो तो न उपद्य दे भोग और अपवर्ग ये सिद्ध नहीं हो पाएगा प्रधान का तेरा इसीलिए इसी, इसी हेतु से क्या होगा अर्थापत्या अगर पुरुष भेद न हो तो इसके जो प्रधान की प्रवृत्ति व्यर्थ हो जानी है प्रधान का प्रवृत्ति क्या है भोग और अपवर्ग तो उससे सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है तेल अर्थापत्य पुरुष भेद सिद्ध थी अत्म भेद सिद्ध होता है यह शंका के वर्ष शंका है चार के टिप्पणी तेल माने पार्थ से पुरुष भेद भेद उपाध्यना वो पारार्थ है कौन प्रधान दूसरे के लिए काम करना वाला है अपने लिए नहीं है पारार्थ है अपारार्थ होने पर किसी को भोग देना किसी को मोक्ष देना अनेक आत्मा हो तभी चलेगा पुरुष अनेक पर एक में नहीं चलेगा माने पुरुष भेद के बिना पार्थ उसमें प्रधान में सिद्ध नहीं हो पाएगा असाख्यों ने हम लोगों ने माना है पार्थ माने है प्रधान को सांख्य बोलेंगे द्वारा संका है भेदा भावे प्रधानस्य प्रधान पार्थ अनुपत्ति अगर पुरुष भेद नहीं आए, आत्मा आए। पुरुष है आत्मा एक ही है सांख्य लोग पुरुष बोलते हैं हम लोग आत्मा बोलते हैं बात एक ही है भेदा भावे पुरुष भेदा यदि आत्मा का भेद नहीं है एक ही आत्मा है तो प्रधान प्र, प्रधान पार्थ अनुपत्ति प्रधान में जो पार्थ होना है भोग भोगमोक्ष देना है दूसरे के लिए काम करना है जैसे बछड़े की वृद्धि के लिए गाय के स्तन में दूर आ जाता है आता है ना उसी प्रकार ये जो चेतन है इसके लिए भोग देना है देने के लिए प्रधान में प्रवृत्ति होती है गाय का स्तन जड़ है कि चेतन है जड़ है और बसड़ा चेतन है यही यही तो मानते मानते हैं और क्या हो इत्यादि कार्य बछड़े को वृद्धि करना है इसके लिए गाय के स्तन में दूध निकल आता है गाय के स्तन जड़ है उसी प्रकार प्राण जड़ होने पर भी चेतन के लिए काम करता है उनके कहना है और कहां तक सत्य है अगर बचरा चेतन है तो वो भी चेतन होना चाहिए अगर बचरा जड़ है ये। वो जड़ है तो बचड़ा भी जड़ होना चाहिए वो एक विषय अलग है उनका कहना है चलो ये कहा भेदा भावे प्रधान से पारा अनुभव सिद्धांतगत माओ कहते हैं टीका देखें अर्थापत्य अनुदय बदन उत्तर अर्थापत्ति यहां हो नहीं सकता माने पारार प्रधान माने पुरुष एक होने पर भी भोकमोक्ष आदि व्यवस्था बन जाती औपाधि भेद को लेकर हो जाता है आत्मा एक होने पर भी औपाधि से भोक्ष आदि व्यवस्था औपाधि भेद से हो जाता है कहना चाहते हैं वास्तविक भेद मानने की आवश्यकता नहीं वो आत्मा को वास्तविक भेद मानते हैं हम औपाधि भेद मान के करते हैं कोई बंधन में कोई मुक्त है अर्थापत्य रणुदय अर्थापत्ति का उदय नहीं हो सकता ऐसा कहते हुए सिद्धांत उत्तर देते न प्रधान कृत्य अर्थ से आत्मी असम प्रधान भोग और अपपर्ग यही है आत्मा में संबंध नहीं रखता आत्मा को निर्ल असंग माना उन्होंने भोग मोक्ष कहा रहेगा आत्मा में नहीं रहता प्रधान कृत से अर्थ से प्रधानकृत जो अर्थ है बंद मोक्ष जो व्यवस्था है भोग और अपवर्ग है वह के साथ संबंध नहीं होता न होने से एक। यदि ही, अच्छा पहले इसमें देख ले संक्षिप्तम एवं उत्तम विपृति संक्षिप्त कहा था सिद्धांति प्रधान प्रधानकृत अर्थ का आत्मा में संवाय नहीं संबंध नहीं होता संवाय में संवाय संबंध में संबंध नहीं खाली संबंध नहीं होता ये कहना है इसी का व्याख्या करते आगे इसी पंक्ति का यदि ही प्रधान कृतो बंधु मोक्ष का अर्थ है प्रधान का अर्थ दो विषय है बंध और मोक्ष प्रधान के द्वारा रचा गया जो बंधु मोक्ष अर्थ है पुरुषेश भेदे न समय अगर पुरुष में भेद के माध्यम से संबंध रखता हो उस तथा प्रधान से पाराथ आत्म एक प्रतिदीधि युक्ता पुरुष भेद कल्पना तब उस स्थिति में प्रधान में पाराथ जो आता है आत्मा के एकत्व में नहीं बनता ये कल्पना सिद्ध हो जाती किन्तु न तो सांखे बंधु मोक्षा अर्थ पुरुष समय तो अभिगम के द्वारा बंध हो चाहे मोक्ष हो ये दोनों को पुरुष में संबंध नहीं मानते पुरुष में नहीं मानते बंध मोक्ष संबंध ठीक है न तो सांखे बंधु मोक्ष अर्थ जो पुरुषार्थ है वह पुरुष समय तो न अभिमुक्ते पुरुष में संबंधित नहीं मानते उसको क्यों पुरुष को उन्होंने निर्विशेष कहा है अब कहा संबंध रहेगा बंध और मोक्ष का तो सविशेष नहीं होगा निर्विशेष ऐसे मानते हो तो कहा मोक्ष का संबंध होगा तो सविशेष नहीं हो जाएगा निर्विशेष माना आत्मा को तो ये बंद मोक्ष आदि आत्मा में होना सांखे मत में हो ही नहीं सकता यही कह रहे हैं सिद्धांति <laughs> अतः पुरुष सत्तामात्र प्रयुक्त में प्रधान से पार्थन देखो जो प्रधान में पार्थ जो आ रहा है दूसरे के लिए काम करना है चेतन के सत्ता है पुरुष के सत्ता मात्र ही पारार्थ के लिए काम कर रहा है जड़ है वो जड़ में चेतन में आश्रित आश्रित्व काम नहीं कर सकता पुरुष के अस्तित्व है सत्ता है इसलिए उसमें पारार्थ आ जाता है इतना मात्र अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तम जो आत्मसत्ता मात्र से युक्त प्रयुक्त है प्रधान पारा सिद्धम प्रधान में पार्थ इतने मात्र सिद्ध है न तो पुरुष वेद प्रयुक्तम उसमें जो क्रिया होने के लिए पुरुष की आवश्यकता है नहीं पुरुष भेद की आवश्यकता नहीं है, है प्रधान में क्रिया होने के लिए बंदमोक्षा पुरुष की अपेक्षा है माना जड़ में क्रिया चेतन में आश्रित योजना होती नहीं है तो उसकी सत्ता के अस्तित्व मात्र है पुरुष की आत्मा के अस्तित्व की तो आवश्यकता तो है किंतु आत्मभेद की आवश्यकता नहीं है सांख्य लोग जो आत्मभेद मानते है प्रधान के पार्थ अनुपत्ति को लेकर के उसके लिए तो पार्थी तो केवल वो आत्मा के सान्निध्य से हो जाता है पुरुष के सामिध्य से उसके लिए अनेक मानने की आवश्यकता नहीं तो टिप्पणी था पार्थ से अन्य जो पार्थी उसमें अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया अर्थापत्ति नहीं लगता अन्य किसी के द्वारा भी सिद्ध न हो इसी से सिद्ध उसी को अर्थापत्ति बोलते हैं अन्य प्रकार से सिद्ध तो अर्थापति नहीं दे सकते <laughs> अच्छा ठीक है। प्रधान से पाराथ सामर्थ्या पुरुषेशु कशित भविष्यति भविष्य पूर्व अधिकां उत्तर मान शंका करे की प्रधान में पारा प्रधान में पारा है बंधमोक्ष आदि करने का सामर्थ्य है उसके सामर्थ्य से ही पुरुषेशु कचित अतिशय भविष्यति पुरुष निर्लेप होने पर कुछ अतिशय रह जाता है बंधमोक्ष का संबंध हो जाता है अतिशय होता है निर्लप भी है किन्तु निर्विशेष भी है फिर भी प्राण किसके लिए करेगा कहा पुरुष के लिए तो करना होगा बंद मोक्ष आदि तो कुछ अतिशय है पुरुष में थोड़ा अतिशय है ऐसा शंका करें शांक है तो कहते हैं अरे प्रसंगात अरे में चले जाओगे अपने सिद्धांत से रहित हो जाओगे क्यों निर्विशेष मानना और कुछ विशेष अतिशय मानना व्यागार द्या, दोष नहीं है विरुद्ध है अपसिद्धांत प्रसंगात ऐसा बोलोगे तो अपसिद्धांत में चले जाओगे इसलिए मय निर्विशेषाह चेतन निर्विशेषाह चेतन चेतनमात्र आत्मा के द्वारा स्वीकार किया जाता है आत्मा को निर्विशेष माना जाएगा तो प्रधान के पार्थिक के द्वारा कुछ अधिशे आधान नहीं होता आत्मा में ठीक है आगे ठीक है और भी बात कहना चाहते हैं सिद्धांत के ऊपर किंच प्रधान से पाराथम परम शेषणम अपेक्षत है न तस्मिन भेदमअी कांक्षते प्रधान में जो पारार्थ है बंधमोक्षादि व्यवस्था पारार्थ है वो केवल उसके एक व्यक्ति की आवश्यकता है व्यक्ति भेद की आवश्यकता नहीं है किंच प्रधान से पाराथम जो प्रधान में पारार्थ है वह प्रवृत्ति जो हो रही है बंधमोक्षादी प्रवृत्ति के लिए होना है उसमें क्या अपेक्षित है परम शेषिणाम अपेक्षा दे जो शेषी है अंगी है जो भोग भोगने वाला होगा उसकी अपेक्षा है उसको किंतु न तस्वीन भेदम भी आकांक्षा है वह भेद की तो इच्छा नहीं करता प्रधान पुरुष भेद होना चाहिए करके नहीं आ कोई चेतन की अपेक्षा है उसकी प्रवृत्ति के लिए न कि चेतन में भेद की अपेक्षा है ये सिद्धांत कह रहे हैं अतो अन्यथा भी अन्यथा भी सिद्ध होने पर अर्थापत्ति नहीं होती है पुरुष भेद के बिना उसमें पारार्थ नहीं हो सकता ये नहीं कहना नहीं बनेगा अर्थापत्ति नहीं हो सकता अन्य अन्य प्रकार भी हो जाएगा केवल उसके चेतन की आवश्यकता है बंद मोक्ष आदि करने के लिए साधन देने के लिए न कि चेतन अनेक होने की आवश्यकता तो नहीं है अन्य अन्य प्रकार से भी सिद्ध हो गया इसलिए अर्थापत्ति यह नहीं दे सकते हो पुरुष भेद के बिना पार्थ अनुपत्ति नहीं कर सकते हो ये कहा अतः इत्यादि करके भाषण अतः पुरुष भेद कल्पनायाम न प्रधान से पारार्थ में हेतु पुरुष भेद कल्पना में प्रधान में पारार्थ हेतु नहीं है यह नहीं समझना कि पुरुष में भेद भी हुए बिना उसे पारार्थ नहीं आता ऐसा हेतु नहीं हो सकता हाँ, पुरुष चाहिए भेद होने में कोई जरूरत नहीं है चेतन होगा तो वो मुख्य देता रहे न चौ अन्यत पुरुष भेद कल्पना परमाणा एक ही था अर्थापत्ति था उसकी आवश्यकता नहीं अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया और कोई प्रमाण नहीं है के पास कि पुरुष भेद कल्पना करने में कोई अन्य प्रमाण है ही नहीं एक ही अर्थापत्ति प्रमाण था वो तो अन्य सिद्ध हो गया अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया नेद कल्पना प्रमाण अन्य प्रमाण नाश्ती सांख्यो के अन्य प्रमाण तो है नहीं एक ही अर्थापत्ति था वो तो खंडित हो गया अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया उसको पार्थ के लिए चेतन की आवश्यकता है ना कि चेतन अनेक होना तो आवश्यकता नहीं है अन्य प्रकार से अर्थापत्ति नहीं लगी और और कोई प्रमाण है ही नहीं उनके पास ये अर्थापत्ति देना चाहते थे वो खंडित हो गया तो पुरुष नल्पना है प्रमाणावस्थी सांख्या नाम सांख्य के पास में अन्य कोई प्रमाण नहीं है पुरुष भेद की कल्पना करने के लिए एक ही था पुरुष भेद के बिना प्रधान में पार्थ अनुपत्ति ये बोलना चाहते थे किंतु तो पुरुष भेद के बिना भी प्रधान में पार्थ संभव है उपपत्ति है इसलिए अर्थापत्ति नहीं है और प्रमाण कोई है नहीं इनके पास क्यों पर सत्ता मात्र में वचैत चेतन निमित्ती कृत्य स्वयं बद्धते मुख्यते प्रधान उनके मत होता यही है केवल वो चेतन की सत्ता को लेकर के अस्तित्व में स्वयं बंधन में पड़ जाता प्राण स्वयं मुक्त होता उसमें, है उसमें वो निर्विशेष आत्मा में बंधन भी नहीं है मोक्ष भी नहीं है पर सत्ता मात्र जो चेतन है उसकी सत्ता मात्र की आवश्यकता उसको प्रवृत्ति के लिए जड़ है प्रधान परसत्ता मात्र तो इसको निमित्त बना करके जो पर्व पुरुष अपने से भिन्न प्रधान से भिन्न जो पर्व पुरुष होगा उसकी सत्ता मात्र को ही लेकर निमित्त बना करके स्वयं बदते मुच्यते जो प्रधान स्वयं बंधन में पड़ता है स्वयं मुक्ता होता है तो प्रधान पुरुष न बंधन में ना ना है ना मुक्त होना है परश्च उपलब्धि सत्ता स्वरूप और पर माने पुरुष प्रधान से दूसरा दो ही तो तत्व है प्रधान और पर पुरुष और जो पुरुष है आत्मा है वह उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप उन्होंने उपलब्धि सत्ता मात्र ही माना है और कुछ नहीं माना है पुरुष को स्वे प्रधान प्रवृत्ति हेतु प्रधान के प्रवृत्ति में हेतु बनता है केवल उपलब्धि सत्ता से न ना, ना कोई विशेष नहीं अन्य विशेष के द्वारा नहीं है केवल उसके उपलब्धि सत्ता मात्र से प्रधान में प्रवृत्ति हो जाती पुरुष के उपलब्धि मात्र से उपलब्धि जरूरी पुरुष है पुरुष की अपेक्षा है ना कि न कि वहां पर कोई विशेष आना जरूरी नहीं प्रधान प्रवृत्ति के लिए केवल मूर्त पुरुष वेद कल्पना वेदार्थ परित्याग केवल अपने मूर्खता के बल से ही ये कल्पना करते हैं पुरुष भेद की कल्पना करते हैं सांख्य लोग और ऐसे पुरुष भेद की कल्पना करने पर वेदार्थ का परित्याग भी होगा ध्यान देते हैं क्यों वेद में तो एक ही कहा है एक सर्वभूत बूढ़ा शांतम शिवम अद्वैतम एक ही कहा है और वो अनेक मान रहे हैं वेदार्थ का परित्याग और मूर्खता के बल पर अनेक आत्मा मानना ये दोष है इनके मत में केवल मूर्त मूर्खा बस केवल पुरुष भेद कल्पना है आत्मा वेद की कल्पना करते हैं लो। और का परित्याग भी कर देते हैं ऐसे अनेक व्यवस्था बन जाएगी जन्म मरण सुख दुखात व्यवस्था एक ही आत्मा में भी हो सकता है उपाधि भिन्न भिन्न होने से बस बात इतनी है वहां पर अनेक आत्मा होने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसे एक ही आकाश होता है घट अलग अलग घट होने के कारण में एक घट के भीतर में जो आकाश पड़ा होगा तो उसमें कुछ भूली दूसरा आदि होने पर सभी नहीं होते उसी प्रकार भी अंतकरण अलग अलग बना हुआ है तो अंतकरण के घेरे में जितने में जो आत्मा पड़ा हुआ है तो एक के कार्य में दूसरे भिन्न हो जाएगा बंध पोष आदि व्यवस्था बनती रहेगी व्यवस्था कोई आपत्ति नहीं है ये कहा देखें फिर देखेंगे वैश्विकों का टीका हमें कहते हैं जन्म मरण आदि व्यवस्था अनुपत्तिया पुरुष वेद कल्पना भी उनको यही था जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं बन पाती है पुरुष वेद के बिना नहीं तो एक के पैदा होने पर सब पैदा होना चाहिए एक मानने पर एक के मरने पर सब मरना चाहिए एक के सुखी होने पर सब दुखी होना चाहिए ये व्यवस्था की अनुपत्ति है तो पुरुष भेद के बिना पुरुष भेद मानेगी तो व्यवस्था बन जाएगी ये अर्थापत्ति से करते हैं वो इस शांति बोल रहे हैं कि जन्म मरण आदि व्यवस्था अनुपत्तिया पुरुष भेद कल्पना भी पुरुष भेद की कल्पना जो करते हैं जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी पुरुष भेद की बना करके नुक्तम ये कल्पना करना भी ठीक नहीं क्यों वेदिकरण हाँ। वो भी वेदिकरण जन्म मरण आदि पुरुष में नहीं है आत्मा जब पैदा होगा ना मरेगा वेदिकरण धर्म है दूसरे का धर्म ला करके उसमें कहने की क्या जरूरत है वेदिकरणत्वा एक नंबर टिप्पणी में कहा जन्म मरण देहनिष्ठे जन्म मरण कहाँ हैं शरीर में देहनिष्ठ अनिष्ठ है दोनों ये प्रथमा के दो वचन है सप्तमी मत समझना जन्म मरणे जन्म से मरणम से जन्म मरणे देहनिष्ठ देह में है ये दोनों देह के धर्म है देह पुरुष भेदनिष्ठा और भेद जो है जन्म मरण का भेद वहां पुरुष में रख रहे हैं भेद निष्ठा यदि जन्म मरण भेदान व्यधिकरण तुम जन्म मरण का भेद को पुरुष में रखना चाहते और वो जन्म मरण का है शरीर में है व्यधिकरण हो गया समाधिक वेदीकरण हो गया ये क्या वेदिकर्ण <coughs> बात मान जन्म आदि व्यवस्था अनुपत्ति से पुरुष वेदिकल्पना भी नहीं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि जन्म मरण आदि शरीर निष्ठा है और उसका जो भेद वहां आत्मा में रखना चाहते नहीं <laughs> हो नहीं बनता वेदिकरण है जहां जन्म मरण होगा वहीं भेद रहेगा या कि शरीर भेद होगा कि आत्मभेद होगा जन्म मरण तुल का धर्म है तो वही भेद भी रहेगा एक शरीर से जिसमें भिन्न है आप आत्मभेद की सिद्धि नहीं करते जन्म वर्ण की प्रस्ताव एक नच इत्यादि सबों से एक नचर अन्य पुरुष भेद कल्पना प्रमाणम ठीक है न केवल प्रमाण शून्य पुरुष भेद कल्पना किन्तु प्रयोजन शून्यता दूसरी बात सांख्यों के जो पुरुष भेद की कल्पना केवल प्रमाण शून्य नहीं प्रमाण नहीं है इतने मात्र ने दूसरा भी दोष है प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होना है पुरुष अनेक मान्य पर प्रयोजन शून्य केवल प्रमाण शून्य मात्र नहीं है कोई तो प्रयोजन भी सिद्ध तो नहीं होना एक ही प्रयोजन केवल हम प्रमाण शून्य पुरुष भेद कल्पना पुरुष भेद की कल्पना जो आत्मा की कल्पना करते हैं सांख्य लोग प्रमाण शून्य मात्र नहीं प्रमाण रहित मात्र नहीं किंतु प्रयोजन शून्य आत्मा मानने पर भी सारी व्यवस्था बन जाती है तो फिर अनेक मानने की क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तो? प्रयोजन सुनने भी है मैंने औपाधिक भेद से व्यवस्था हो जाती है वास्तविक वो वास्तविक मानते हैं आत्मभेद यही अंतर है इसलिए कहा पर सत्ता मात्र निमित्त करते स्वयं बदते मुख्य प्रधानम यही भाषण कहा था प्रधान स्वयं बंधन को प्राप्त तो होता है स्वयं मुक्त मुक्त तो, मुक तो होता है माने केवल पुरुष की सत्ता मात्र की आवश्यकता है अस्तित्व मात्र की आवश्यकता है पुरुष वेद की आवश्यकता नहीं है उसको पार्थ देने के लिए ठीक है न पुरुष से सत्ता मात्र करत, प्रधान प्रवर्त है सांख्य बोलेगा महाराज केवल के पुरुष के अस्तित्व मात्र से प्रधान में प्रवृत्ति होती ये बात नहीं है पुरुष सत्ता मात्र से पर सत्ता माना पुरुष से सत्ता पुरुष के अस्तित्व मात्र से प्रधान में प्रवृत्ति होती हो यह बात नहीं है क्यों किंतु ईश्वराधिष्ठित्वि प्रधान की प्रवृत्ति होगी ईश्वर में आश्रित तो होकर के मारे एक पातंजल वाले वो 26 तत्व वाले हैं वो कहेंगे ईश्वर को मानते हैं ईश्वर में जब आश्रित तो होगी वो जो प्रकृति प्रधान तब ये व्यवस्था होगी ये कहेंगे किंतु प्रधान की प्रवृत्ति में ईश्वर चाहिए ईश्वराधिष्ठित ईश्वर में आश्रित तो मतम ये शेस्वरवादी सांख्य है ये भी सांख्या है ये पातंज सांख्या और वो निरस्वरवादी है कापिल सांख्या दोनों सांख्या ही है पदार्थों का गणना एक ही है सब कुछ एक ही है हापिल हाँ, वालों ने केवल मान साध्य में जोड़ दिया और पातंजल वालों ने साधन में जोड़ दिया इतने भेद है अष्टांग योग साधन है प्रकृति से पुरुष को अलग करने का साधन है उन्होंने साधन के ऊपर विचार नहीं किया कापिल वालों ने कपिल सांख्यो ने कापिल सांख्यों ने केवल साध्य के ऊपर नहीं विचार किया बस पुरुष प्रकृति पुरुष का भेद सिद्ध करो काम हो गया अब किससे सिद्ध करना है पता ही नहीं उनको केवल साध्य चले गए और पतंजल वाले साधन के ऊपर है यह नियम आसन प्राणाम आदि करके तब प्रकृति पुरुष भेद सिद्ध होगा इतना भेद है तो ये इनका मत है पातंजल सांख्यों का है न न पुरुष सत्ता मात्र प्रधानम प्रधान केवल आत्मा की मात्र में जीवात्मा को लेकर के नहीं ईश्वर ईश्वराधिष्टतम शेस्वर ईश्वर में आश्रित होने पर प्रधान की प्रवृत्ति होती है आशंख्य ईश्वर को ईश्वरवादी मत है ईश्वर के सहित मानते हैं ऐसेवादी जो पातंजल है उनकी शंका करके पुरुषत्वि पुरुष पुरुष उपलब्धि को तो उपलब्धि मात्र मानना और ईश्वर क्या है योग मत में क्या है क्या क्लेश कर्म विपाक विपाक असंस्पृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर वो भी पुरुष ही तो है और क्या है वेदांती के तरह पौराणिक के तरह ईश्वर को बड़ा स्थान तो दिया नहीं उन्होंने एक जीव विशेष है दूसरे में यह होगा ंचक्लेश आदि रहेंगे अविद्या अविद्यामित आदि रहेगा वहां नहीं है कर्म शुक्ल अशुक्ल शुक्ला शुक्ल तीन प्रकार के कर्म होते हैं मान पुण्य पाप पुण्य पाप मिश्रित कर्म वो भी वहां नहीं है और विपाप कर्म फल कर्म का फल दूसरे को भोगना पड़ता है वहां भोगना नहीं पड़ता कर्म ही नहीं तो फल क्यों तो इससे रहित होगा संस्पृष्ट नहीं होगा असंस्पृष्ट पुरुष विशेष पुरुष विशेष ही है, है।, तो है ना वो भी तो क्या फर्क पड़ा वो उपलब्धि तो क्या -क्या? है ये सिद्धांत मैंने तुम्हारे मत के अनुसार वेदांतियों ने पौराणिकों ने ईश्वर का स्थान बहुत ऊपर दिया है बहुत बड़ा स्थान दिया है किन्तु योगियों ने नहीं दिया माना एक जीवी है विशेष है बाकी तो में घिरे हुए हैं अभिद्यास में दारा देश अभिनवेश के चक्कर में हैं, और क्ले कर्म शुक्ल अशुल पाप पुण्य और मिश्रित इनमें भी घिरे हुए हैं और कर्म का फल में भी घिरे हुए हैं किंतु उसमें ये तीनों नहीं है क्लेश तो कर्म विपा का असम स्पृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर यही तो सूत्र है उपसूत्र यही सिद्धांति बोल रहे हैं इसलिए यह सब समझने के लिए ना उन ग्रंथों का अध्ययन भी जरूरी है क्या बोलना चाहते हैं क्या बोल रहे हैं समझना पड़ेगा वहां क्या कहा था यहाँ क्या बोल रहे हैं आवश्यकता किंतु तो किन्तु ईश्वर तस्या भी माने वो जो ईश्वरवादी सांख्य है काफिल है उसका भी पुरुषत्व अविशेषा पुरुषत्व तो, तो है ही है ना पुरुष विशेष है ईश्वर का पुरुषत्व तो धर्म तो वहां भी है कहा ईश्वर में वेदांति और पौराणिक जो जीवात्मा परमात्मा को बहुत भेद करके बहुत ऊपर रखते हैं परमात्मा को ऐसा वो नहीं मानते हैं जैसे अन्य आत्मा है उसी प्रकार एक आत्मा है वो भी हाँ। आ, ये है कि उसमें क्लेश कर्म विपाक नहीं रहता बाकी में क्लेश कर्म विपाक रहेगा क्लेश और कर्म और विपाक फल भोगना पड़ता है इनको उसको भाई ये इतनी बात है है तो पुरुष ही है वो उनके मत में कोई ईश्वर करके अलग तो माना नहीं उन्होंने ये कहते हैं कैसे पुरुषत्व विशेषात्म भी पुरुष तो है पुरुषे भी बोलते पुरुष पुरुष शेषा ईश्वर ही तो बोलते पुरुष भे वो अभिशेषा पुरुषत्व धर्म वहां भी है होने से उपलब्ध उपलब्धि मातृत्व वो भी उपलब्धि हो जब पुरुष उपलब्धि स्वरूप होता है वो भी तो उपलब्धि स्वरूप ही होगा ये करके कहा परस्त इत्यादि सबसे दो नंबर की टिप्पणी पुरुषत्व अधिकारणत्व पुरुष, तो पुरुष तुल्यत्व पुरुषत्व तो का अधिकरण बन रहा हो पुरुषत्व तो उसमें रहता है कि ईश्वर में भी पुरुषत्व धर्म का अधिकरण होने से पुरुषत्व लेव रहेगा तो वो पुरुष ही होगा इसमें भी पुरुषत्व है और उ, जो ईश्वर बोलते हैं उससे पुरुषत्व है पुरुष ही मानते हैं उसको पुरुषत्व धर्म का अधिकरण होने के कारण से पुरुष ही है वो आधार परश्च इत्याद परसलब्ध मात्रा परमाण ईश्वर है परमात्मा है उपलब्धता मात्र से प्रधान प्रभुत्व हेतु केवल अस्तित्व मात्र से प्रधान प्रवृत्ति हेतु है न केवल विशेषण, कोई विशेष से नहीं है केवल है पुरुष वेद कल्पना मूर्तया वाले हो चाहे पातंजल वाले हों अनेक पुरुष मानते हैं कि केवल मूर्खता अब व्यवस्था एक ही मानने पर भी व्यवस्था चल सकती है भेद को लेकर दृष्टान्त है आकाश एक ही है घट उपाधि अनेक के कारण से सभी व्यवस्था हो जाएगी कोई आकाश मर गया टूट गया कोई आकाश रह गया बोलते हैं ना जैसा घर पैदा होता आकाश पैदा हो गया बोली, बोल लेंगे ही आकाश वास्तव में पैदा होता नहीं बोलते हैं और घर फूट गया तो आकाश नष्ट हो गया ये बोलते हैं सब व्यवस्था हो जाती है वहां एक ही आकाश होने पर ठीक है इस प्रकार हो जाएगा उपाधि को लेकर के उपाधि के धर्म वहां उपहित में डाल करके व्यवस्था बन जाती है अच्छा वेदार्थ भर के कहा था क्या होता है वेदार्थ वेदार्थो वेद प्रतिपाद्य अद्वैतम पाद्याद्वैतम होगा ना ठीक वेदार्थ वेद प्रतिपाद्या दीर्घ मात्रा है नहीं द्वैत तो वेद प्रतिपाद्य नहीं है ना अद्वैत है वेदार्थ क्या अद्वैत है प्रतिपाद्वैतम होना चाहिए प्रतिपाद्य अद्वैतम ऐसा होना चाहिए प्रतिपाद्य द्वैतम लिखा हुआ है गलत है माने वेद के द्वारा प्रतिपाद्य द्वैत है क्या अद्वैत है द्वैत के प्रतिपादन थोड़ी करेगा वेद अद्वैत है द्वैतम होना चाहिए पाठ प्रतिपाद्य अद्वैतम अच्छा प्रतिपाद्यम अद्वैत ठीक और अच्छा है एक ही पद करना हो तो प्रतिपाद्य प्रतिपाद्याद्वैतम होना पड़ेगा प्रतिपाद्यम अद्वैतम और अच्छी बात है पद से कर दिया अगर समास करके रखेंगे तो वेद प्रतिपाद्य अद्वैतम वेद प्रतिपाद्य अद्वैतम ऐसा बन जाएगा ये वेद प्रतिपाद्य द्वैतम ये तो बिल्कुल गलत है जैसा यह छपा है इन पुरुषों में वेदार्थ क्या है वेद के द्वारा प्रतिपाद्य अद्वैत यह वेद होता है उसका त्याग होगा इनके द्वारा सांख्यो के द्वारा चाहे कापिल सांख्य हो चाहे पातंजल सांख्य हो उठा उत्थाप है ये तो अब द्वितीय मत क्या है यहाँ वैशेषिक प्रश्न किसका है सांख्य का तो बन नहीं पाया एक आत्मा में व्यवस्था नहीं बनते करके वो आत्मा में जन्म मरण आदि मानते ही नहीं है निर्विशेष मानते हैं तो वो तो और चले गए और दूसरे आएंगे वैशेषिक कहेंगे नहीं नहीं ज्ञान आदि करण आत्मा सदिविधा जीवात्मा परमात्मा च इत्यादि उनके कथन है दो प्रकार के आत्मा होता है एक जीवात्मा एक परमात्मा परमात्मा एक है जीव अस्तु प्रति शरीर भिन्न जीव तो अनेक होते हैं जितने शरीर उतने जीव है किन्तु परमात्मा एक है किंतु ये भी बिगू है नित्य है वो बिगू है नित्य है। ऐसे मानते हैं उनका है। मत लाते हैं ये तू कहा आगे वैशेषिक मत वैशे माने न्याय विषय वैशेषिक दोनों एक जैसा ही है केवल उनके प्रमाण में भेद है और पदार्थों में कुछ भेद है न्याय मत में सोलह पदार्थ हैं और वैशेक मत में सात पदार्थ हैं तो तर्क संग्रह में रखा हुआ है वैशेषिक मत के आधार पर पदार्थ का गणना है जो द्रव्य गुण कर्म सा, सामान्य विषय सम्वाया भाव करके रखता है ये वैशेषिक मत का है न्याय मत का नहीं है उनका सोलह होता है और न्याय नैयकों ने आगे जाकर घुटना हमारे सोलह पदार्थ इसमें समावेश हो जाते हैं और प्रमाण में भेद किया है वैशेषिक ने दो प्रमाण माना है प्रत्यक्ष अनुमान नई आयो ने चार माना हुआ है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द यही भेद है बाकी वैशेषिक ही सब समान है द्वैतवादी हैं आत्मा अनेक दोनों मानते ही हैं ईश्वर ईश्वरवादी भी हैं ईश्वर मानते हैं समान है इसलिए वैशेषिक लेने से कणाद हो चाहे गौतम हो दोनों एक ही बात तू कहा ये तु वैशे आहुर वैशेषिकादय जो वैशेषिक आदि कहते हैं इच्छा इच्छादय आत्मसंवागिना आत्मा को धर्मी मानते हैं शब्द बुद्धि सुख बुद्धि से लेकर के जो नौ गुण हैं वह आठ गुण वह है बुद्धि अमित्रे रहना आत्मा में रहना ज्ञान ज्ञान आदि आत्मा बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म भावना नाम के संस्कार संस्कार तीन प्रकार के मानते हैं जो भावना नाम पर संस्कार है तो आत्मात्री है माने गुणवान मानते हैं आत्मा को क्या मानते हैं और एक गुण नहीं अष्टो गुण बुद्धिदि आठ गुण है और भी हैं पृथक तो उसमें बैठा हुआ है विभाग है पृथक है संयोग विभाग आदि तो है ही तो है, है कई पांच गुण तो सब में रहते ही हैं चौदह गुण मानते जीवात्मा में परमात्मा में आठ गुण मानते हैं तो इच्छादय जो इच्छादी गुण हैं, उनके गुण इच्छा आदि को गुण मानते हैं लोग इच्छादय है, आत्मसंवा आत्मसंबंधी न आत्मा में संवाह संबंध से रहते हैं पैदा होते मानते हैं, हैं। इच्छा पैदा होते हैं आत्मा में ऐसे मानते हैं तथापि यह भी गलत है इनका मत भी गलत है सिद्धांत कह रहे हैं कैसे शिकार क्यों स्मृति हेतु नाम संस्काराण जो स्मरण का हेतु है संस्कार जो ये इच्छा आदि को जो आत्मा का गुण माना तो संस्कार भी आया हुआ है उनके मत में आत्मा को गुण माने संस्कार मान भावना नाम का संस्कार आत्मा को गुण मानते हैं स्मरण का हेतु होता है संस्कार कोई वस्तु का अनुभव किया कालांतर में स्मरण करना हो उसका संस्कार चाहिए कोई भावना नाम का संस्कार वो संस्कार है वो स्मृति हेतु नाम संस्कार स्मृति का कारण है संस्कार संस्कार नहीं है तो स्मरण नहीं होना उनका अप्रदेश वी आत्मा नहीं समाधा आत्मा में कोई प्रदेश नहीं है टुकड़ा टुकड़ा आत्मा नहीं है तो उसमें कहां से संभाव संबंध से बैठेंगे जो, क्यों संस्कार आत्मा में कहा बैठेंगे और संस्कार को आत्मा को गुण मानते हैं आत्मा में संभा संबंध से बैठा हुआ मानते हैं आत्मा कैसा है प्रदेश वाला नहीं है कोना कोना वाला नहीं बिभु है निर्वयव है कोई अवय वाला तो है ही नहीं प्रदेश माने अवय वाला हो तो किसी अवय में बैठ जाता संस्कार तो रहना संभव ही नहीं है पहले खंडित हो जाते हैं इनका मत इतने मात्र से खंडित हो जाता है सिद्धांत से च्युत हो जाते हैं मन संयोग आज का स्मृति उत्पत्ति है आच्छा दूसरी बात यह भी है इनके बाद में आत्मा और मन के संयोग होगा या असंभावी कारण होता है संयोग पैदा होने के लिए आत्मा मन के संयोग से स्मरण पैदा होगा आत्मा और मन का संयोग नहीं होता याद नहीं आएगा अच्छा आत्मा आत्मन संयोग स्मृति के मन का संयोग स्मृति के लिए असंभा तो आत्मा आत्मा और असंभायोग कारण, कारण को देखते हैं पहले तो संभा का खंडन कर दिया वहां स्मरण होने संस्कार होना संभव नहीं दूसरी बात आत्मन संयोगाच स्मृति उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानते हैं लोग स्मरण होता है असमिक कारण दिखा रहे हैं स्मृति नियम अनुपत्ति इस तरह से क्या होगा स्मृति के नियम नहीं होगा क्यों आत्मा भी नित्य मानते हैं मन को भी नित्य मानते हैं जब ऐसे ही सीखा दें और आत्मा मन संयोगी तो नित्य ही रहेगा जब आत्मा भी नित्य है और मन भी नित्य है तो नित्य का संयोग नित्य ही होगा हमेशा संयोग है तो हमेशा असमभा कारण बैठा हुआ हमेशा याद होना चाहिए होता है पता नहीं होता फिर दोनों नित्य हैं उनके मत में मन भी नेत्य है आत्मा भी नित्य है और दोनों के समय उससे स्मरण होता है तो दोनों जब संयोगी व्यक्ति जब नित्य है तो संयोगी नित्य ही होगा तो नित्य संयोग है तो क्या होगा स्मृति नहीं हो अनुपत्ति अनुभव काल में स्मृति नहीं होता बोलते हैं लोग तो ऐसा नहीं अनुभव काल में स्मृति होने जाए क्यों स्मृति का कारण है आत्मा उन्होंने समय को ऐसा हुआ नित्य है होना चाहिए स्मृति का नियम नहीं होता क्यों नहीं होता टिप्पणी में कहा अनुभव काल स्मृति अभाव नियम अनुपत्ति यह मानते अनुभव का में स्मृति नहीं होती है क्यों नहीं होती है जब दो नित्य पदार्थ हैं आत्मा भी नित्य मानते हो मन को भी नित्य मानते हो दोनों के संयोग से <schauen> स्मृति होना है दोनों नित्य है तो संयोगी नित्य ही होगा तो हमेशा संयोग है असमिकाल में बैठा हुआ है तो कार्य नहीं होगा तंतुओं का संयोग हो रहा है हमेशा तो पट नहीं हो सकता क्या होगा ही तम तो संयोग यदि हो तो पट होगा ही होगा मैंने अनुभव काल में स्मरण नहीं होता भी बोलते थे क्यों नहीं होता क्या उत्तर है तुम्हारे पास कुछ नहीं खाली ये बौखानी वाली बात है हम नहीं नहीं जानते नहीं होने की भाषा है ये हम नहीं कि नहीं आए अथवा यूरोप सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग प्रसांग जितने भी भीत भविष्य वर्तमान जितने भी है क्यों आत्मा बैठा हुआ है एक साथ होना चाहिए एक साथ सबका स्मरण होता है क्या एक साथ ये भी नहीं हो सकता खाली बात बनाई हुई बात है इनकी अच्छा आगे निन्न जातीय प्रसादहीनाम आत्मनामना आदि भी संबंध होता दुण देखो भिन्न जाती नाम जो भिन्न प्रकार के वस्तु भिन्न जाती वाले हैं नाम जिसमें ना ना रूप रस गंध स्पर्श न हो आत्मा भिन्न भिन्न व्यक्ति है एक रूप रस वाला पदार्थ है एक रूप रहित पदार्थ है इनका संयोग होना भी संभव नहीं है संबंध होना भी संभव नहीं है निन्न जाती आनाम आत्मा भिन्न प्रकार का है और मन आदि भिन्न प्रकार का है प्रसादही आत्मा परसादी रहित जो आत्मा है उनमें मन आदि भी संबंध न मन आदि के साथ संबंध भी युक्त नहीं है ठीक नहीं है नव्याद रूपाध गुणा कर्म सामान्य विशेष सम्वा भिन्ना संतरे वेदांति नाम परेशान वेदांत ना। हमारे मत में द्रव्य से अतिरिक्त न गुण है न कर्म है न संवाय न विशेष न संवाय न अभाव हाँ। एक सन्मात्र है बाकी कोई वस्तु नहीं है हमारे यहाँ कोई भिन्न है नहीं ना गुण भिन्न हो सकेगा द्रव्य से ना कर्म भिन्न हो पाएगा ना न जब विचार करेंगे देखेंगे तुम्हारे मत में साथ है ना हमारे यहाँ एक ही हो जाता कौन द्रव्य द्रव्य से भिन्न कोई सिद्ध नहीं कर सकते ठीका से पता लग जाएगा आपको न तो द्रव्याद रूपाध तो गुण जो तो रूपाधि तो गुण तो तो और कर्म सामान्य विशेष सम्वाय बा, बा, संति परेशान मन वेदांतिनाम वेदांती के मत में ये भी नहीं है द्रव्य से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सब कैसे परेशान वेदांतिनाम कहा मत में द्रव्य से अतिरिक्त न गुण है न कर्म है न सामन न संभाय कुछ नहीं है बताइए यदि ही अत्यंत भिन्ना द्रव्या शिव इच्छादय पाठ सब गया द्रव्यात होना चाहिए यदि ये अत्यंत भिन्नाये व द्रव्यात इच्छा रहे अत्यंत भिन्न द्रव्य से अत्यंत भिन्न इच्छा दी यदि पैदा होते हों आत्मा इच्छा रहे इच्छा रहे इससे आत्मा यदि ये अत्यंत भिन्नाये व द्रव्यात अत्यंत भिन्न द्रव्य से शू इच्छा रहे या आत्मा आत्म इच्छ इच्छादी पैदा हो और इच्छादी आत्म आत्मन तथा द्रव्येण तेजा संबंध अनुपत्ति यदि अत्यंत भिन्न हो भिन्न द्रव्या भिन्न द्रव्य से अत्यंत भिन्न इच्छादी पैदा होते हो आत्मा से तो आत्म आत्मा से यदि पैदा होते हो अत्यंत भिन्न द्रव्य आत्मना पंचमी आत्मा से अत्यंत भिन्न द्रव्य आत्मा से यदि पैदा होता हो स्थिति में सती द्रव्येण तेजा संबंध अनुपत्ति फिर आत्मतृप के साथ उनका संबंध होने से अत्यंत भिन्न का संबंध नहीं होता है नाम ना कहते हैं, ये जो इच्छा आदि और आत्मा है ना ये अयु सिद्ध पदार्थ है संवाद संबंध रह जाता है जैसे जा जाति व्यक्ति गुण गुणी ये सब गुण गुणी है ये आत्मा और इच्छा आदि क्या है गुणगुणी है ये अयुद सिद्ध होते हैं तो अयुत सिद्धा समवाय लक्षण संबंधों न विरुद्ध दे वैसे ही बोला अवत्य सिद्ध है इच्छादी और आत्मा एक संबंध हो सकता है समवाहिक संबंध होता है अवित सिद्धों का इच्छा गुण है और गुण आत्मा है गुण गुण का संबंध अवित सम्वा संबंध होता है सिद्ध हो जाएगा कहे तो सिद्धांत करना ये भी नहीं हो सकता क्यों इच्छादिप्यो नित्यभ्य आत्मनो नित्य पूर्व सिद्धत्वा इच्छादिप्यो अनित्यभ्य इच्छा कभी होती है कभी नहीं होती अनित्य है आत्मा नित्य है और इच्छा आदि से पहले से सिद्ध है अयुद्ध सिद्ध कहां हुआ क्या? एक साथ हो तब ना सिद्ध होगा आत्मा पहले से है और ये कभी होते हैं कभी नहीं होते सिद्ध कहा है सिद्ध सिद्धांत कर, कर। इच्छा आदि अनित्य जो अनित्य है इच्छा आदि कभी होते कभी नहीं होते उनसे आत्मात्य से आत्मा कैसे अनित्य है पूर्व से तत्व आत्मा पहले से सिद्ध है इसलिए न अुत सिद्धित तुम अयु सिद्ध पदार्थ बोलते सिद्ध नहीं होना है ऐसा ही खाली बोलना ही बोलना है महत्वगत नित्यत्व प्रसंग है आत्मा आत्मा तो नित्यत अगर आत्मा के साथ अयुत सिद्ध मानेंगे इच्छादि को माने आत्मा है तो वो भी है ऐसा मानेंगे जैसे आत्मा का एक महत्व परिमाण मानते नहीं या एक महत के समान क्या होगा आत्मना आत्मा के साथ अयुत सिद्धत इच्छाधीराम आत्मना अयुत इच्छा इच्छादी को आत्मा से अवत्य सिद्ध मानोगे साथ में है मान्य पर इच्छाधीराम आत्मा का महत्वगत नित्य जैसे आत्मा में रहने वाला तो महत्व होगा महत्व परिमाण होगा वो तो नित्य है नित्य है नित्य है ठीक इसी प्रकार इच्छादी को भी नित्य मानना पड़ेगा नित्य इच्छा होती है क्या नहीं होती न सच अनिष्टा है इच्छादी को नित्य मानना अनिष्ट है आत्मा अनिल प्रसंग अगर इच्छादी नित्य हो जाए तो कब मुक्त ही नहीं होगा आत्मा इच्छादी बने रहेंगे फिर मुक्ति की आशा ही नहीं अनिलोक्ष प्रसंग एक टिप्पणी इच्छाधी रही बंधा, ये इच्छाधि बंधन है अगर नित्य रह गए आत्मा में तो क्या होगा आत्मा को मोक्ष की संभावना ही नहीं है इच्छाधी बंध इच्छाधी बंध है आत्मनिंद आत्मा में बंधन ही इच्छा दी तो है सच शाचे, सचेत नित्य अगर वो इच्छा दी यदि नित्य हो वो बंधन इच्छा बंधन नित्य हो नित्य तरी सदैव आत्मा फिर बद्ध्या आत्मा बद्ध ही रहेगा फिर मोक्ष की इच्छा भी नहीं होगी इस मोक्ष की संभावना भी नहीं देखें समय हो गया फिर करें ओम भद्रंकरण दे भद्रम पश्येना क्षे स्थिर स्वाशस्त्रीशे तमाम ओम शांति शांति